अभी विक्रांत और रूही एक साथ रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर ही रहे थे कि अचानक से रूही के दिमाग में एक आइडिया आया उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा एक काम करते हैं मैं यहां के लोकल गैंगस्टर्स से मिलने की कोशिश करती हूं और उन लोगों से मिलकर उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूं अच्छा और पैसे पैसे तुम दोगी विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा अरे सर पैसे कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आप मुझे बस थोड़ा टाइम दो सब अरेंज कर दूंगी मैं रोहि ने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया सर देखिए, मेरे पापा यहां स्मगलिंग के केस में अरेस्ट हुए थे उन्हें लखनऊ में ही अरेस्ट किया गया था तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोकल गैंगस्टर्स को उनके बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा हम अगर उनसे मिल लेते हैं तो फिर जरूर कुछ न कुछ पता लग सकता है और सर आप खुद देखिए ना मेरे फादर के भाई यानी विशाल ठाकुर वो जुए और लड़कियों के चक्कर में ही रहता था तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदमी कोई स्मगलिंग के काम में इन्वॉल्व रहा होगा दिमाग फिर गया है तुम्हारा यहां तुम गैंगस्टर से मिलने आई हो और दूसरी बात तुम्हारे फादर अजय ठाकुर और उसके साथ ही विशाल ठाकुर को भी स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया गया था तुम्हें क्या लगता है विशाल ठाकुर निर्दोष था विक्रांत ने रूही को फटकारते हुए कहा हाँ तो ठीक है स्मगलिंग के केस में ही अरेस्ट किया गया था मान लिया लेकिन फिर भी लोकल गैंगस्टर से मिलकर उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो निकाली जा सकती है ना आप समझ क्यों नहीं रहे मैं खूब समझ रहा हूं अब तुम तो मुझे मत समझाओ विक्रांत ने कप उठाकर चाय पीते हुए कहा और एक बात ये जान लो अगर अब तुम किसी चोरी या लूटपाट के काम में इन्वॉल्व हुई तो फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी मैं तुम्हें यहीं लखनऊ में ही पुलिस के हवाले करके चला जाऊंगा फिर तुम दिमाग लगाते रहना अरे सर मैं तो आपकी मदद करने के लिए कह रही थी एक बार अगर मैं यहाँ के लोकल गैंगस्टर्स के साथ मीटिंग कर लेती और उन्हें कुछ पैसे वगैरह पहुंचा देती तो फिर तो अपना काम भी हो जाता ना तुम रहने दो मेरी मदद करने को बस मुझे करने दो जो करना है तो अब हम क्या करने वाले हैं क्या बस यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे रूही ने निराशा पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा रुको हो सकता है कि मेरा आइडिया काम कर जाए विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा क्या क्या आइडिया विक्रांत मुस्कुरा पड़ा और फिर मुस्कुराते हुए ही उसने कहा रूही तुमने एक बात नोटिस की हम लोग इस केस में जब से काम कर रहे हैं तब से बस इसके वर्ष सीनेरियो के बारे में ही बात कर रहे है और हर तरफ से सिर्फ बुरा होने की ही सोच रहे है और इस चक्कर में हमने सामने से आ रहे उजाले को तो कभी नोटिस ही नहीं किया विक्रांत ने इतना कहते हुए अपना फोन बाहर निकाला और तुरंत ही हर्षित को फोन लगा दिया फिर हर्षित से उस पुलिस ऑफिसर की डिटेल निकालने के लिए कह दिया जिसने अजय ठाकुर को अरेस्ट किया था यहाँ पर विक्रांत की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर ने अजय ठाकुर को अरेस्ट किया था उसकी पोस्टिंग इस वक्त लखनऊ शहर के ही एक थाने में थी इस वक्त दोपहर के दो बज रहे थे लखनऊ सिटी पुलिस स्टेशन में विक्रांत रूही के साथ सीनियर ब्रांच के हेड इंस्पेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था हेड इंस्पेक्टर का नाम सूर्य कुमार पांडे था सब उन्हें पांडे सर कहकर बुलाते थे उनकी उम्र तकरीबन उनसठ वर्ष थी पांडे सर ने ही उन्नीस साल पहले अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया था जैसे ही विक्रांत और रूही की मुलाकात पांडे सर से हुई उन्होंने तुरंत ही उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर किया चाय की चुस्की लेते हुए पांडे साहब ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा हुआ आप लोग आज ही मुझसे मिलने के लिए आ गए अगर एक हफ्ते बाद आते तो शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाता दरअसल अगले ही हफ्ते मैं रिटायर होने वाला हूँ <laughs> मैंने सुना है कि आप लोग अजय ठाकुर से रिलेटेड किसी केस पर काम कर रहे हैं अजय को तो मैंने लगभग बीस साल पहले अरेस्ट किया था इंस्पेक्टर पांडे ने अपने टेबल के दराज में से सिगरेट का पैकेट निकालकर विक्रांत के आगे इसे बढ़ाते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने सिगरेट लेने से मना कर दिया इसके बाद पांडे सर ने अपने होठो में सिगरेट फंसाकर इसे लाइटर से जलाते हुए कहा अजय ठाकुर को मैंने स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया था ज्यादा कुछ तो अब याद नहीं है लेकिन वो मेरी ही उम्र का था और शायद सजा होने के साल छह महीने के भीतर ही उसकी डेथ भी हो गई थी हार्ट अटैक आ गया था उसे इंस्पेक्टर पांडे ने देखा कि विक्रांत और रूही उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर उन्होंने सिगरेट का कश लगाते हुए आगे बताना शुरू किया वो कोई कंपनी चलाता था उस कंपनी की आड़ में ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग वगैरह करते थे ये लोग पुरानी चीज़ों की भी खरीद फरोख्त किया करते थे और भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था वो कंपनी को बस खुद को छिपाने के लिए बना रखा था बाकी बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व थे ये लोग अच्छा अजय के साथ और जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से किसी को जानते हैं आप अभी किसी के बारे में पता है विक्रांत से पूछा मेरा मतलब मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि अजय ठाकुर के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन दे सके ऐसे किसी को तो मैं नहीं जानता क्योंकि तो जब अजय ठाकुर पकड़ा गया तब उसके बाद उसकी फर्जी कंपनी भी बंद हो गई थी और साथ ही उसमें जितने लोग काम करते थे वो या तो पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिए गए या फिर भाग गए थे हेड इंस्पेक्टर पांडे सर ने बताया इसके बाद पांडे सर ने थोड़ा सीरियस होते हुए सवाल किया एक बात ये बताइए सर आप लोग अजय ठाकुर के केस पर इतने दिन बाद क्यों काम कर रहे हैं उसे मरे तो 20 साल हो गए फिर इंस्पेक्टर पांडे ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा तो आप लोग उसकी अचानक से हुई मौत को लेकर थोड़ा संशय में हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने उसके अचानक डेथ की भी इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि उस वक्त हायर अपस को ये चिंता थी कि शायद अजय ठाकुर को उसके किसी दुश्मन ने मार दिया है लेकिन जब हम लोगों ने जांच किया तो पता लगा कि वाकई में उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी भले ही अरेस्ट किए जाने के समय अजय ठाकुर की उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी उसे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत दिन से थी और जेल के भीतर उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी दूसरी बात यह भी थी कि जब अजय ठाकुर जेल में था तब तक उसके सभी साथी भी पकड़े जा चुके थे यानी कि उसके किसी साथी के गवाही देने के डर से भी मारने का खतरा नहीं था अच्छा आपको अजय ठाकुर की फैमिली के बारे में कुछ पता है अचानक से रूही सवाल किया अजय ठाकुर की पत्नी बच्चे उनका कुछ पता है न, उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर पांडे ने अपना फोन बाहर निकालते हुए कहा आप लोग दो मिनट रुको मैं अपने कुछ कलीग से पूछ लेता हूँ जो लोग इस केस पर मेरे साथ काम कर रहे थे हो सकता है कि उनमें से किसी को कुछ पता हो इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने कई जगह फोन किया उन्हें हर जगह से जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी लेने की कोशिश की चार पांच पुराने ऑफिसर्स को फोन करने के बाद भी इंस्पेक्टर पांडे को अजय ठाकुर की फैमिली यानी कि उसकी पत्नी के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी उन्हें बस इतना ही पता चल सका था कि अजय ठाकुर के माँ बाप उस वक्त जिंदा थे वही कोर्ट में अजय का केस लड़ रहे थे और फिर जब अजय की मौत हुई तब भी उन्होंने ही अजय का अंतिम संस्कार किया था इसके बाद जब अजय की बेटी अंकिता ठाकुर गायब हुई थी तब उन्हीं लोगों ने अंकिता के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन अजय के मरने के कुछ साल बाद ही उनकी भी मौत हो गई उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला इंस्पेक्टर पांडे काफी हेल्पिंग नेचर वाले शख्स थे वो विक्रांत की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने ऑफिस में बैठे बैठे ही फोन घुमाकर अजय ठाकुर के भाई यानी के विशाल ठाकुर के बारे में भी काफी कुछ पता कर लिया था उसने विक्रांत को बताया कि विशाल ठाकुर को उस वक्त पुलिस ने किसी के साथ मारपीट करने पर अरेस्ट किया था पुलिस ने उसे पहली बार अरेस्ट करने के बाद उसका डिटेल एड्रेस भी नोट किया था। इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत को विशाल ठाकुर के घर का एड्रेस भी दे दिया था अब बस किसी तरह इन लोगों को विशाल ठाकुर मिल जाए क्योंकि इस वक्त वही एक ऐसा शख्स था जिसे अजय ठाकुर के बारे में जानकारी थी अगर ये बंदा पकड़ में आ गया तो फिर निश्चित रूप से अजय ठाकुर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और फिर शायद वहां से जोधन सिंह का भी कुछ कनेक्शन निकलकर आ सकता है थैंक यू सो मच सर विक्रांत ने बेहद खुश होते हुए इंस्पेक्टर पांडे से हाथ मिलाया और फिर इन दोनों लोगों ने आपस में एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज किया इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत से कहा कि वो अभी फ्री ही चल रहे हैं अगर आगे भी इस तरह की मदद की कभी जरूरत पड़ती है तो भी वो हमेशा तैयार बैठे इसके साथ ही इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत से यह भी कहा कि अगर आगे उसे विशाल ठाकुर के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो फिर वो तुरंत ही विक्रांत को इन्फॉर्म करेंगे इंस्पेक्टर पांडे का शुक्रिया अदा करने के बाद विक्रांत तो और रूही पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए वहां से बाहर आते ही विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा देखा तुमने सही दिशा में काम करने का अंजाम कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई जितनी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास से मिल सकती है उतना कोई गैंगस्टर थोड़ी न दे सकता है इसीलिए कहता हूं हमेशा पॉजिटिव वे से काम करना चाहिए ओ तो आपका मतलब है कि मैं गैंगस्टर्स के संपर्क में रहती हूं, तो मेरा काम करने का तरीका भी गलत है रोही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन सर मैं कोई जानबूझकर इस चोरी के धंधे में नहीं उतरी थी मेरी भी मजबूरी थी तभी ये सब करना शुरू किया वरना मैं भी आप ही की तरह कोई पुलिस ऑफिसर बनकर घूम रही होती मेरी भी इच्छा थी वैसे चलो मान लिया कि मैं तो गलत धंधे में हूँ तो मुझे गैंगस्टर के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन आपको इस फील्ड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है क्या आप गैंगस्टर के बीच एजेंट बनकर रहे हैं रूही ने विक्रांत को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा अच्छा तुम बोलती बहुत हो विक्रांत ने रूही को चुप कराते हुए कहा चलो पहले जो काम करना है वो करो फालतू की बातें नहीं